पत्रावली दो सौ इट स्टडी को लिखेट दो सौ अट्ठाईस पश्चिम उनतीसवां रास्ता न्यूयॉर्क 8 दिसंबर अठारह सौ प्रिय मित्र दस दिनों की कठोर एवं बहुत उबा देने वाली यात्रा के पश्चात मैं सुरक्षित न्यूयॉर्क पहुँच गया मेरे मित्रों ने कुछ कमरे ठीक कर लिए थे जहां मैं अभी रह रहा हूं और शीघ्र ही व्याख्यान आरंभ करने का मेरा इरादा है इस बीच लोग बहुत सतर्क हो गए हैं और मुझे क्षति पहुँचाने की भरसक चेष्टा कर रहे हैं किंतु उन्हें तथा उनके अनुयायियों को कुछ भी सफलता नहीं मिली है श्रीमती लेगेट तथा अन्य मित्रों से मैं मिलने गया था वे उतने ही सहृदय और उत्साही हैं जितना कि पहले थे सन्यासियों के आने के बारे में तुम्हें भारत में से कोई समाचार मिला है यहाँ के कार्य का पूर्ण विवरण मैं बाद में लिखूँगा कृपया कुमारी मूलर श्रीमती स्टडी और अन्य सभी मित्रों को मेरा सर्वोत्तम प्यार और बच्ची को मेरी ओर से चुम्बन सत्य में सदा तुम्हारा विवेकानंद दो सौ जोसेफिन मैकलाउड को लिखित 228 सौ अट्ठाईस पश्चिम उनतीसवां रास्ता न्यूयॉर्क 8 दिसंबर अठारह प्रिय जोजो जो दस दिनों की इतनी भीषण यात्रा के बाद मुझे जिसे मुझे करनी पड़ी मैं न्यूयॉर्क पहुँचा कई दिनों तक मैं बेहद अस्वस्थ रहा यूरोप के साथ यूरोप के साफ और सुंदर नगरों की अपेक्षा न्यूयॉर्क बहुत गंदा और विपन्न लगता है अगले सोमवार से काम आरंभ करने जा रहा हूँ तुम्हारी पोटलियां दिव्य दंपत्ति को जैसा एल्बर्टा उन्हें कहती है सुरक्षित सुपुर्द कर दी गई वे सदैव की भांति बहुत भद्र हैं श्री एवं श्रीमती सोलोमन तथा और दूसरे मित्रों से भेंट की सहयोग से श्रीमती गर्नसी के निवास पर श्रीमती पीक से भेंट हो गई किंतु अब तक श्रीमती रोथिन बर्गर के बारे में कोई खबर नहीं मिली है इस क्रिसमस के अवसर पर स्वर्ग विहंगों के साथ रिजले जा रहा हूँ कभी इतनी इच्छा थी कि तुम वहाँ होती क्या तुमने कभी ईशा बेल से भेंट की कृपया सभी मित्रों को मेरा प्यार और तुम्हारे लिए तो अनंत प्यार इस संक्षिप्त पत्र के लिए क्षमा अगली बार लंबा पत्र लिखूंगा प्रभु में सदा तुम्हारा विवेकानंद दो श्रीमती ओली बुल को लिखित 228 सौ अट्ठाईस पश्चिम उन्तीसवा रास्थान न्यूयॉर्क 10 दिसंबर अठारह प्रिय श्रीमती बुल मुझे सेक्रेटरी का पत्र मिला है अनुरोध के अनुसार हार्वर्ड दार्शनिक क्लब के समक्ष भाषण देने में मुझे प्रसन्नता होगी लेकिन कठिनाई यह है जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तब चूँकि कार्य का आधार बनाने के लिए कई पाठ्य पुस्तकें समाप्त करना चाहता हूँ इसलिए मैंने तेज़ी से लिखना प्रारंभ किया है जाने से पहले मैं चार छोटी किताबें लिख डालने की जल्दी में हूँ इस महीने चारों रविवासरी भाषणों के लिए विज्ञापन निकल चुके हैं ब्रुकलिन में फरवरी के प्रथम सप्ताह के लिए भाषणों का प्रबंध डॉक्टर जेम्स तथा अन्य द्वारा किया जा रहा है अथवा सुब, आपका शुभ विवेकानंद इटी स्टडी को लिखित दो सौ अट्ठाईसवा रास्ता न्यूयॉर्क 16 दिसंबर अठारह सौ ने स्नेहा तुम्हारे सभी पत्र आज की डाक से मुझे एक साथ मिले कुमारी मूलर ने भी मुझे पत्र एक पत्र लिखा है उन्होंने इंडियन मीडर पर, पत्र में यह समाचार पढ़ा है कि स्वामी कृष्णानंद जी इंग्लैंड आ रहे हैं यदि यह सत्य हो तो मुझे जिनसे सहायता मिलने की संभावना है उनमें से सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध होंगे यहाँ पर प्रति सप्ताह मेरी छः कक्षाएं चलती हैं तदरिक्त एक प्रश्नोत्तर कक्षा भी चलती है श्रोताओं की संख्या 70 से 120 सौ तक होती है इसके साथ ही प्रति रविवार मैं एक सार्वजनिक भाषण भी देता हूँ गत माह जिस सभागृह में मेरे भाषण हुए थे उनमें 600 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था थी किंतु प्रायः 900 व्यक्ति उपस्थित होते थे 300 व्यक्ति खड़े होकर भाषण सुनते थे और बाकी 300 व्यक्ति स्थानाभाव के कारण लौट जाते थे अतः इस सप्ताह मैंने एक बड़े सभागृह की व्यवस्था की है जिसने बारह व्यक्ति बैठ सकेंगे इस वक्तताओं में प्रवेश पाने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं मांगा जाता है किंतु सभा स्थल पर जो चंदा एकत्र होता है उसी से मकान का किराया चुक जाता है यह सप्ताह अखबारों की दृष्टि मुझ पर पड़ी है एवं इस वर्ष मैंने न्यूयॉर्क में बहुत कुछ हलचल मचा रखी है यदि मैं इस बार ग्रीष्म ऋतु में यहाँ रह सकता एवं तदर्थ कोई स्थाई केंद्र बना सकता तो यहाँ पर अत्यंत मजबूती के साथ कार्य चलता रहता किंतु आगामी मई में, में मेरा इंग्लैंड जाना निश्चित है अतः इस कार्य को अधूरा छोड़कर ही मुझे जाना पड़ेगा किंतु यदि कृष्णानंद जी का इंग्लैंड आना निश्चित हो एवं तुम उन्हें सुयोग्य तथा उपयुक्त समझो तथा वहाँ पर मेरी अनुपस्थिति में कार्य की कोई क्षति न पहुँचने की तुम्हें पूरी पूरी उम्मीद हो तो इस ग्रीष्म ऋतु में मैं यहाँ रहना चाहूँगा फिर मुझे ऐसा भय हो रहा है कि अविश्रांत कार्य के बोझ से मेरा स्वार्थ नष्ट होता जा रहा है मुझे कुछ विश्राम की आवश्यकता है हम लोग इन पाश्चात्य रीतियों से अभ्यस्त हैं खासकर घड़ी की सुई के अनुसार चलने में इन बातों का निर्णय अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूँ ब्रह्मवादीन पत्र वहाँ पर खूब चल रहा है मैंने भक्ति विषयक लेख लिखना प्रारंभ कर दिया है इसके अलावा मासिक कार्यों का एक विवरण भी उन्हें भेज रहा हूँ तुम्हारी मूलर अमेरिका आना चाहती है किंतु आएंगे या नहीं यह पता नहीं है यहाँ पर मेरे कुछ मित्र मेरे रविवार के भाषणों को प्रकाशित करवा रहे हैं प्रथम दो बार की कुछ प्रतियाँ मैंने तुम्हें भेज रह, भेज दी है बाद की दो वक्तताओं की कुछ प्रतियाँ अगली बार भेजूंगा यदि तुम्हें पसंद हो तो अधिक प्रतियाँ भेज दूँगा इंग्लैंड में दो चार शौ प्रतियों के विक्रय की व्यवस्था क्या तुम कर सकते हो यदि ऐसी व्यवस्था हो सके तो उन्हें इनको छपवाने में उत्साह मिलेगा अगले महीने में मैं डिट्राइट जाऊंगा। तदनंतर तो बोस्टन तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय जाने का विचार है इसके बाद कुछ विश्राम ग्रहण करने की इच्छा है बाद में इंग्लैंड जाना है वह भी तब जबकि तुम यह समझो कि मेरे बिना अकेले कृष्णानंद जी के द्वारा वहाँ के कार्यों का संचालन नहीं हो सकता इतनी सतत स्नेह तथा आशीर्वाद के साथ विवेकानंद